नमस्ते दोस्तों आज के इस स्पेशल मेरी पसंद कार्यक्रम में मैं गजेंद्र खन्ना आपका स्वागत करता हूं 30 अगस्त को रिलीज होने वाले इस कार्यक्रम में हम मेरी पसंद के 5 साल पूरे होने को सेलिब्रेट कर रहे हैं कार्यक्रम कैसे शुरू हुआ इसकी कहानी के लिए आ रहे हैं अभी आपको बताने हमारे अपने करुणेश जी तो करुणेश जी हाउ डिड नशा ही नशा बिगिन एंड वट इज दी बिहाइंड मेरी पसंद

actually nasha is created by nalincha with dr solanki and after uh, very limited post in the nasha so i insisted nalinji to create one more group with this formation we created nasha hi nasha so that all the music lovers can enjoy unlimited uh, post and enjoy the music all day and isha came out with a good idea mere person with uh, jasbir ji kelli ji and myself and isha all four we started

Together, नशा नशा नशा इन ही मेरी पसंद का सफर, और इस सफर में कई श्रोता भी जुड़े अनाउंसर के रूप में और कई अनूठे कार्यक्रम हम सभी ने मिलकर किए हैं जहाँ तक मेरा खुद का सवाल है मुझे कैली जी ने इस कार्रवा में जोड़ा था और कई कार्यक्रम मैंने किए है तो मेरे शुरू के कार्यक्रम में मुझे याद है मैंने

विद्यानाथ सेठ जी पर एक कार्यक्रम किया था जो बहुत पसंद किया गया था ये शायद मेरा पहला या दूसरा कार्यक्रम था नशा ही नशा में तो उसी कार्यक्रम का एक अंश और उसी का एक गीत आपको अब तो मेरी से से एक अनाउंसमेंट है वो भी विद्यानाथ जी के इंटरव्यू के कुछ अंशों के साथ तो सुनते हैं ये अनाउंसमेंट और विद्यानाथ जी की आवाज में ही एक अनूठा गीत वो भी एक उनको संगीत का शौक तो था पर पेशे के तौर पर वे एल के एजेंट थे

पार्टीशन के टाइम में लाहौर से दिल्ली आ गए थे आइए उनके इस पलायन के बारे में उन्हीं की जबानी सुनेटिशन सेवन लाहौल मोर मेजोरिटी ऑफ एंड मुस्लिम

Because I have been coming to Delhi quite often, quite a large number of people knew me. I said, "Let history says, history says, okay, the Muslims they always their lookers, martyrs, and so let us go and sh sh sh uh, shift there and stay there. When there is quiet, I am uh, the."

I uh, will come back. We had our own house in Holland also, so we came here. Uh, Mama, uh, your grandmother has a, a cousin brother here, so he helps us a lot. He, your father was about five, and uncle was about two. So the, we all came and very safely. Mm -hmm.

And and subordinate of police of Sialkot, which is a well one place near about Lahore, about hundred miles. I rang him that I, I am going to the Rajshahi. He knew. He said, "I manage both um, Muslim uh, uh, this, Sepoy uh, or constable with a gun."

oh mm. i will take you to the station mm. so he i rank from Chish. he was my great fan he he ever remember he is there sent at district on civil and the constable with another man he chat with us

उट एंड बिफोर एंड आई है ट्रांसफर माइडेंट अवट एवर इ

Mm. i arrived at the lahore station mm. to send my discretion courier service anas deed this and no special recognition with my fee at that time i used to cut 50 rupees so mm. 50 rupees at that time was good amount mm. mm. lahore is very popular city throughout pakistan

Even now it is very it was a very was good city and and the the the the high court was there everything yes. the whole of punjab sind more active and after that i do not know what happened to the house of ours. उनकी इतनी प्रसिद्धि थी कि जब भारत आजाद हुआ तो उन्हें पंद्रह अगस्त से दिन red fort पे बुलाया गया

और उनसे गाना गवाया गया चलिए इसके बारे में उनकी आवाज में ही सुनते हैं फर्स्ट टाइम व्हेन आई आई आई आई शिफ्टेड टू दिल्ली फ्रॉम एंड सेंट बाय पुलिस यस नवाब सेक्रेटरी पर

I I was was that That time. extremely happy. Yes, Yes, and and how how many? many is my first program. So in 47. Yes. And how many people were there? Be, maybe a million or थ सी ने ऑल इंडिया रेडियो के लाहौर और जलंधर स्टेशन के इनोग्रेशन फंक्शन पर तो गाया था

जब 1956 में दूरदर्शन का दिल्ली केंद्र का इनोग्रेशन फंक्शन हुआ था तो वहाँ भी उनसे गवाया गया था वो गीत की रिकॉर्डिंग तो उपलब्ध नहीं है पर 26 जनवरी के उपलक्ष में गाया गया उनका एक गीत जरूर है मेरे पास आइए उस गीत को सुने जिसमें उनका साथ दे रही हैं मशहूर पंजाबी फोक सिंगर प्रकाश कौर जिनको हिंदी में सुनने का मौका शायद आपको पहले नहीं मिला होगा आइए इस बहुत ही रैर गीत को सुने जिसके कंपोजर थे धनी

और लिरिक्स से बी के पुरी के छब्बीस जनवरी का दिन सब दिन तेना इस दिन का खा सारा इस दिन का खाता इस दिन का खा सारा इस दिन का खाता

इसी दिन नौजवान कर जा जाकर रहे भारत अपना स्वराज पूरा स्वराज पूरा जब तक न दू

की अंग्रेज की हकूमत जब तक न दूर होगी अंग्रेज की जब तक न हम अपना अपना न हर साल तब इसी दिन मिलकर अहद करेंगे हर साल तब इसी दिन मिलकर अहद करेंगे अपने वतन की खातिर हम जान तक भी देंगे

तो वो नौ नेहरू वो नौजवान, नौजवान, नौजवान, नौ नौजवा, नौ नौजवा नेहरू गारा छब्बीस जनवरी का दिन सब दिनों से नारा दिन सब दिनों से न्यारा।

अपने कदम बढ़ाए ला तो ने जान दे कर अपने अहद मिठाए ऊंचा किया तिरंगा ऊंचा किया तिरंगा छब्बीस जनवरी ने चमका दिया तिरंगा चमका दिया तिरंगा

छब्बीस जनवरी से पंद्रह अगस्त जागा छब्बीस जनवरी से पंद्रह अगस्त जागा अंग्रेज दूम दबा कर हिंदो सता से भागा भागा भारत का फिर से चमका फिर से चमका फिर से चमका

भारत कफिल से गम का युवा तारा किनारा छब्बीस जनवरी का दिन कब दिनों से न्यारा ये दिन कब दिनों से नारा छब्बीस जनवरी का दिन कब दिनों से नारा आजादी

This day is my Sahara. This day is my Sahara. This day is my Sahara. This day is my Sahara.

बाबू की रहनुमाई रंग लाई बाबू की रहनुमाईब रंग लाई सदियों के बंधनों से आखिर मिली रिहाई मिली रहा अपने वतन में हमको अपनी मिली हकूमत अपने वतन में हमको अपनी मिली हकूमत दुनिया में फिर से सिपाही

छब्बीस जनवरी ने बिगड़ी हुई बनाई छब्बीस जनवरी ने बिगड़ी हुई बनाई उजड़े हुए चमन में फिरते बाहर आई लागू हुआ इसी दिन लागू हुआ लागू

दिन भारत विधान सारा छब्बीस जनवरी का दिन सब दिनो दिनाराय दिनो दिनारा भारत गे नौजवानों अपना

तो तुम चमन के अपना चमन संभालो के अब तुम आगे कदम आगे कदम कदम बढ़ा बढ़ा अपनी स्वतंत्रता को तुम हर तरह बचाओ तुम हर तरह बचाओ

बापू की देन है ये अब इसकी शान रखना बापू की देन है ये अब इसकी शान रखना सचेत भूत बन कर भारत का मान रखना भारत के हम निवासी हम निवासी भारत के हम निवासी

या न छब्बीस जनवरी का दिन पद दिनों से नारा ये दिन पद दिनों तारा

आज के स्पेशल कार्यक्रम में हमने अनुरोध किया था हमारे कई सारे श्रोताओं और अनाउंसर से कि वे मेरी पसंद के बारे में कुछ कहें या कम से कम अपनी पसंद जरूर भेजें तो आज एक कारवा आने वाला है आगे ये सभी आकर मेरी पसंद के बारे में कुछ कहेंगे या फिर अपनी पसंद बताएंगे तो शुरुआत करते हैं हमारे आज की पहली शख्सियत से ये है मेरी पसंद

नमस्कार मित्रों आज इस आवाज को सुनते सुनते हमें पाँच वर्ष हो गए हैं नशे ही नशा के समस्त संगीत प्रेमी मित्रों को इंदौर मध्य प्रदेश से दिलीप पंडित का सागर नमस्कार सर्वप्रथम मेरी पसंद कार्यक्रम के पाँच सफल वर्ष पूर्ण होने की संपूर्ण एडमिन टीम और सभी संगीत प्रेमी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन मैंने पहले भी कई अवसर पर कहा है

किसी भी कार्यक्रम के दो चार एपिसोड करना तो बहुत आसान है लेकिन पाँच वर्ष निरंतर करते रहना यह एक अद्भुत काम है और संगीत के प्रति असीम प्रेम ही नहीं आपके जुनून को भी दर्शाता है मैंने मेरी पसंद के तहत बहुत कम शायद एक एक ही लोरी स्पेशल कार्यक्रम सितंबर 2023 में किया था लेकिन मुझे जो कार्यक्रम मेरी पसंद का बेहद पसंद है वो था ईशा जी की जादुई आवाज़ में

जनवरी 2022 में एक रात भूतों के साथ वाला एपिसोड जो कि दो पार्ट में ये प्रोग्राम पेश करा था उन्होंने उसकी सबसे बड़ी वजह उसकी रोमांचक कहानी थी जिसमें गीत ऐसे परोए थे कि पता ही नहीं चला कि प्रोग्राम कब खत्म हो गया मेरी पसंद के सफल होने में ईशा जी की आवाज़ और उनके प्रस्तुत करने के अद्भुत अंदाज का योगदान सबसे ज़्यादा है

आज मेरी पसंद के पाँच वर्ष पूर्ण होने के विशेष अवसर पर मेरे सर्वाधिक पसंद भूत स्पेशल एपिसोड का एक छोटा सा अंश और उसमें पोस्ट किया गया एक गीत गीत की झलक का की आप आनंद लें संपूर्ण एपिसोड अनमोल फनकार की साइट पर उपलब्ध है पुनः आप सबको हार्दिक बधाई के तमाम सुनने वालों को मेरा यानी ईशा का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों कल रात की बात है

कल मुझे किसी ऐसी जगह जाना पड़ गया जहाँ पहले मैं कभी नहीं गई थी आते आते काफी देर हो गई रास्ता सुनसान था मैं पास वाले एक बस स्टॉप पर जाकर खड़ी हो गई अचानक तेज हवा चलनी शुरू हुई और थोड़ी ही देर में बिजली भी चली गई सब जगह सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था यहाँ तक कि कुत्तों के भोंकने की आवाज भी नहीं आ रही थी

हम दोनों खामोशी से उस गाने को सुनने लगे और मेरे मन ने भरी कल्पना की उड़ान और मैं पहुंच गई उस भूत बंगले में जहां वो लड़की ये गीत गा रही थी

पुणे के संजय पटनी जी का हमें संदेश आया है वे लिखते हैं मेरी पसंद के कल्पक कलात्मक एवं अथक अच्छा प्रयास भरे कार्यक्रम के पंच वर्षीय सफलता के लिए ईशा जी गजेंद्र जी और साथियों का तहे दिल से अभिनंदन और शुक्रिया ये सफर निरंतर चलता रहे यही मेरी हार्दिक शुभकामना है आगे वे लिखते हैं वैसे तो मेरी पसंद के ढेर सारे गीत है जो मुझे पसंद है किसी एक को चुनना बहुत ही कठिन काम है पर कभी कभी ऐसा होता है की इनमें से कोई एक गीत सुबह सुबह याद आ जाता

है और फिर उसे सुनने के बाद दिन भर बार बार वही गीत सुनने का मन करता है और उसे सुना भी जाता है चार दिन पहले ऐसा ही एक गीत मुझे याद आ गया था और दिन भर में 15-20 बार इसको बकायदा मेरे द्वारा सुना गया कई बार तो आंखें नम होती रहीं। वही गीत आज मैं यहाँ पेश कर रहा हूँ क्या गजब के बोल है क्या लाजवाब संगीत है और क्या बेहतरीन गायकी है लीजिए आप भी इस अप्रतिम गीत का आनंद उठाए उस दिल की भला तकसीन हो क्या जिस दिल का

सहारा है, टूट गया फिल्म है आनंद भवन जिसे गाया है लता मंगेशकर ने संगीत वसंत देसाई जी का है और इसे लिखा है नूर लखनवी जी ने आइए हम सब मिलकर ये गीत सुने संजय पटनी जी की पसंद

um a

मैं रमेश मिश्र अपने सभी नशा ही नशा परिवार के सदस्यों का अभिवादन करता हूँ मेरी पसंद कार्यक्रम का पाँच वर्ष पूरा करना नशा ही नशा परिवार के लिए गौरव की बात है यह कार्यक्रम घोषणा होने से लेकर सुने जाने तक एक कुतूहल बनाए रखता है और श्रोता उत्सुक रहता है कि विषय के अनुसार क्या नया जानने सुनने को मिलेगा मैंने अपना पहला कार्यक्रम वर्षा गीतों पर प्रस्तुत किया था इसके लिए ईशा जी और गजेंद्र जी ने भरपूर उत्साह किया था

मैंने भूमिका से लेकर समापन तक पूरी स्क्रिप्ट तैयार की और गीत चुने किंतु प्रस्तुति के लिए ईशा जी से निवेदन किया और उन्होंने मान भी लिया

मैं सुन चुका था ईशा जी गजेंद्र जी व दिलीप जी के कार्यक्रम इसलिए मुझे थोड़ी हिचक सी हो रही थी कि मेरी आवाज टेक्स्ट के साथ न्याय न कर पाई तो सभी संगीत प्रेमी मित्र निराश होंगे किंतु कार्यक्रम ईशा जी की मधुर वाणी और रोचक प्रस्तुति से सफल रहा श्री दिलीप जी ने जो सराहना की थी उसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा मित्रों कार्यक्रम को लिखना उसको क्रमवार सजाना और रोचकता प्रस्तुति देना एक दुरूह कार्य है

आपको पूरी तरह से उसमें रमना पड़ता है तब जाकर सफलता मिलती है यह कार्यक्रम वर्षों चलता रहे यही शुभकामना करता हूँ नमस्कार मेरी पसंद का गीत वर्ष 1948 की फिल्म गजरे से है बरस बरस बदली भी बिखर गई, अब कब आओगे बालमा। इस गीत को लिखा था कवि गोपाल सिंह नेपाली ने और राग काफी में इसे सरबद्ध किया था अनिल विश्वास जी ने और सर लता मंगेशकर जी ने भरपूर न्याय किया है सुनिए

के मेक गए

ही नशा के सभी साथियों को चेखर गरे का प्यार भरा नमस्कार जैसा कि हम सब जानते हैं कि पांच वर्ष पहले मेरी पसंद यह कार्यक्रम शुरू हुआ था आज इस कार्यक्रम में मैं श्रद्धांजलि देते हुए जसबीर सिंह को याद करता हूं मैं बहुत वर्ष पूर्व चार या पांच वर्ष पूर्व जब लता जी का बर्थडे था सितंबर महीने में

उस समय मैंने ईशा जी से कहा था कि एक प्रोग्राम लता जी के लिए किया जाए तो ईशा जी ने जो जवाब दिया था वो आज भी याद है कि इस एक प्रोग्राम नहीं हम चार प्रोग्राम करेंगे तो जसबीर सिंह जी को याद करते हुए एक गीत बड़ी बहन से गीत के बोल है जो दिल में खुशी बन के आए थे राजेंद्र कृष्ण ने लिखा है और संगीत कुणला भगत राम का है

धन्यवाद दोस्तों

ने आए थे त्यों आँख मिलाने आए थे जो आँख चुरा कर चल गए आए चल गए जो दिल में खुशी बन कर आए जो दिल में खुशी बन कर आए

मर बात नहीं है उलपत में रानी माली तू मत नहीं है मूल पत् में उल पत्म में

राम लापा छूटे दिल राम लापा छूते दिल आए अब लाख चल गए हाय चल गए जो दिल में खुशी बन कर आए जो दिल में खुशी बन कर आए वो दर्द तो पता फल चल गए हाय चल गए जो दिल में खुशी बन कर आए

जो में जीवन करवाए

हमारे श्रोता और कार्यक्रम बनाने वाले भारत ही नहीं विदेशों में हैं और यूरोप से अब डायरेक्ट आ रहे हैं। है की तो आपको वो गाना सुनाता हूँ जो मेरी जिंदगी का पहली फिल्म मैंने जो देखी थी उसका गीत है और आपको भी पसंद आयेगा इतने पॉपुलर गीत हुए उस फिल्म के की बहुत अच्छे लगे थे और तब से ये रोग लग गया जो

तक चालू है तो आप भी सुनिए उस फिल्म का एक गीत मेरी पसंद के तौर पे जी दुबे जी बिल्कुल सुनेंगे प्यारा गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने फिल्म है भाभी चित्रगुप्त का संगीत है और राजेंद्र कृष्ण के बोल

था किस लिए वो...

मधम छुपा कर मीरिया

अगला संदेश हमें आया है केल पांडे जी से चलिए सुनते हैं वो क्या कहते हैं और हमें कौन सा गीत सुनाते हैं। जसबीर जी का जाना मेरे जीवन से संगीत के एक बहुत बड़े हिस्से का अलग हो जाना है मैं उन्हें लगभग रोज याद करता हूं एक गीत जिस पर हम लोग अक्सर बातें करते थे अनिल विश्वास जी का स्वरबद्ध किया हुआ सत्येंद्र अथैया जी का लिखा हुआ वो गीत है

फिल्म आकाश से उन्नीस की आई हुई यह फिल्म और लता जी की अद्भुत आवाज यह गीत बहुत कठिन है गायकी की, की दृष्टि से और कंपोजिशन की दृष्टि से जो ब्लेंडिंग की है अनिल विश्वास जी ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत की वो अद्भुत है इसके क्रसेंडोज को देखिए

कहा लेके जाते हैं ऑर्केस्ट्रा को और कैसे सडनली ड्रॉप करते हैं और लता जी की गायकी इतने अच्छे शब्द रूपक ताल में निबद्ध यह रचना काफी और मियाँ की मल्हार दो रागों का इस गीत में उपयोग है और अद्भुत गायन है लता जी का

आप भी इस गीत का आनंद ले

मेरी पसंद के सफर में कुछ साथी हमसे छूट गए जिनको आज मैं बहुत याद करता हूँ पहले तो केलीजी जो मुझे यहाँ लेकर आए और मुझे बहुत इनकरेज किया कार्यक्रम बनाने के लिए मुझे ही नहीं कई और लोगों जैसे नीतू जी को भी उन्होंने बहुत ही प्रोत्साहित किया था बड़े प्यार से वो काउंटडाउन किया करते थे और हमारे कार्यक्रम को अनाउंस करते थे उन काउंटाउन को मैं बहुत मिस करता हूँ कार्यक्रम पोस्ट करना भी एक एक्सरसाइज है कई बार मैं बिजी होता था तो जसबीर जी से कहा करता था की आप अपलोड कर दीजिए आज भी मैं याद करता हूँ

उनको वो कॉल्स जब मैं उनको अनुरोध करता था कि कार्यक्रम करना है और वे कॉल्स कुछ इस तरह से होती थी सर क्या हाल है बस ठीक है तो आ, हाँ, थैंक यू सो मच मेरे को याद है डोंट डोंट यू वरी मैं ठीक है, है थी। और सब हाँ सब वह ध्यान रखो

कार्यक्रम मैं कैली और जसवीर जी और सभी कंट्रीब्यूटर्स को करना चाहूँगा और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ गए अब हम करेंगे कार्यक्रम समाप्त ऐसे कैसे समाप्त कर दे मेरी पसंद का कार्यक्रम हो वो भी पाँच साल सेलिब्रेट करने वाला और ईशा जी की आवाज आपको सुनने को ना मिले ऐसा हम होने नहीं देंगे तो मैं स्वागत करता हूँ ईशा जी का आखिरी ऑनर्स करने के लिए धन्यवाद गजेंद्र जी

आपकी बात सुनकर मुझे रईस फ़रोख का एक शेर याद आ रहा है कि लोग अच्छे हैं बहुत दिल में उतर जाते हैं एक बुराई तो है बसी ये कि मर जाते हैं पाँच वर्ष पहले जब हमने मेरी पसंद का आगाज किया था तब जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि केलीसर और जसबीर जी इतनी जल्दी हमसे जुदा हो जाएंगे आज जब इन पाँच वर्षों के सफ़र को याद करती हूँ

तो शुरुआत होती है हंसी मज़ाक मस्ती प्यार दुलार डांट फटकार एक दूसरे के लिए फिक्र से और अंत होता है एक ऐसी जुदाई से जो दिल में बड़ा ही खालीपन और सन्नाटा छोड़ जाती है और मन में बशीर बद्र के एक शेर का बार बार ख्याल आता है कि वो अब वहाँ है जहाँ रास्ते नहीं जाते मैं जिसके साथ यहाँ पिछले साल आया था खैर

30 अगस्त 2024 के शुक्रवार को रात नौ बजे शुरू हुए मेरी पसंद के इस सफ़र के पाँच वर्ष पूरे हुए इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे बहुत ही काबिल एडमिन गजेंद्र जी को भी जाता है जब भी मुझे लगा कि अब मेरी पसंद को बंद करना पड़ेगा तब गजेंद्र जी ने इसे बड़ी ही काबिलियत से संभाल लिया शुक्रवार के नौ बजे के स्लॉट में हमने

आपकी पसंद एक फनकार राग रंग एक और अनेक रेडियो से इट्स डिफरेंट नशा जैसे कुछ और सिलसिले भी जोड़े और मेरी पसंद के इस लौट को वैविध्यपूर्ण बनाने की कोशिश की मेरे सबसे पसंदीदा प्रोग्रामों में एक तो था तूफान मेल जिसे मैंने किचन में खाना बनाते हुए तैयार किया था जिसमें पहले गजेंद्र जी की स्क्रिप्ट लिखी थी और बाद में अपनी स्क्रिप्ट को ऐड किया था

इस प्रोग्राम में मैंने सचमुच की तूफ़ान मेल ट्रेन दरवाज़ा खुलने की आवाज़ जहाज़ छूटने की आवाज़ जैसे कई साउंड इफेक्ट्स भी डाली थी और कुछ पहेलियों के माध्यम से एक जादू नगरी बनाई थी मेरा जादूगर दोस्त भी मुझे इसी प्रोग्राम के ज़रिए मिला जिसने बाद में आपकी पसंद के तहत एक मैजिकल आइलैंड बनाया था और जादुई जल की सबको सैर करवाई थी

मेरे भूत दोस्त से भी मेरी मुलाकात मेरी पसंद में ही हुई थी जी हाँ जैसा दिलीप जी ने कहा मेरे भूतों के ऊपर दो प्रोग्राम भागो भूत आया और एक रात भूत के साथ तैयार करने में मुझे बड़ा ही मज़ा आया था आज भी अक्सर मैं इन प्रोग्राम्स को सुनती हूँ

लेकिन जिस प्रोग्राम ने करीब करीब मेरी जान निकाल ली थी वो थे लोक गीतों पर आधारित फिल्मी गीतों के तीन कार्यक्रम जिन्हें करने में जितनी मेहनत पड़ी उतना ही आनंद आया इस कार्यक्रम को तैयार करने में डॉक्टर मिश्रा जी और श्री विश्वकर्मा जी का जो सहयोग मुझे मिला उसे मैं कभी नहीं भूल सकती ऐसा ही साथ मुझे मिला राग रंग तैयार करने में श्री के एल पांडे जी का

जिनका आज मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ चलते चलते मैं फिर एक बार प्रणाम करती हूँ जसबीर जी केली सर और करुणेश भैया को जिन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया मैं शुक्रिया अदा करती हूँ गजेंद्र जी का जिन्होंने शुक्रवार 9 बजे के नशा ही नशा के स्लॉट को एक नई ताजगी दी और उसे और दिलचस्प बनाया शुक्रिया उन तमाम साथियों का भी

जिन्होंने इस सफ़र में अपना अमूल्य योगदान दिया कभी प्रोग्राम के माध्यम से तो अपनी कमेंट्स के माध्यम से भी उन्होंने हमें एनकरेज किया आशा करती हूँ कि मेरी पसंद का ये सफ़र आगे भी यू ही जारी रहेगा और हमारे साथ और भी साथी इस सफ़र में जुड़ेंगे आइए प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं जसबीर जी का भेजा हुआ मेरी पसंद का ये गीत

हैदराबाद की नाजनीन फिल्म से गीतकार नूर लखनवी और संगीतकार वसंत देसाई हमको न मिल सका तो फ़कत एक सुकून दिल ऐ जिंदगी वगरना जमाने में क्या न था इसी गीत के साथ मुझे यानी ईशा को इजाजत दीजिए नमस्कार

सकेगा नजरों में समाने से करार आ सकेगा तुम पास नहीं दिल कोई बहला न सकेगा।, सकेगा नजरों में समाने से करार आ न सकेगा

याद हमारी ये खाली कसूर किसी काम पा न सकेगा तुम पास नहीं दिल कोई बहला न सकेगा आ, नजरों में समाने से करार आ न सकेगा

के गए इस गीत के साथ हम समाप्त करते हैं आज का ये स्पेशल कार्यक्रम आप भी अपने प्रोग्राम बनाकर हमें भेजें फिर मिलेंगे किसी और मेरी पसंद कार्यक्रम में धन्यवाद